श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र का स्वाभाविक ध्यान अनुराग, श्री नरेंद्र ने ईश्वर लाभ के लिए ध्यान को ही उत्तम पथ समझ लिया था वह उनका पूर्व संस्कार जनित ज्ञान ही था यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है जब उनकी आयु चार या पाँच वर्ष की होगी तब सीताराम महादेव आदि देवी देवताओं की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ वे बाज़ार से खरीद लाते थे फिर उन्हें फूलों से सजाकर उनके सामने आंखें मूंदकर चुपचाप बैठे रहते मानो ध्यान में डूब गए हैं और बीच बीच में आंखें खोलकर देखते भी थे कि अपने सिर से लटकती हुई जटाएं पेड़ की जड़ की तरह मिट्टी के भीतर प्रविष्ट हुई है या नहीं क्योंकि घर के वृद्ध स्त्रियों से उन्होंने सुना था ध्यान करते करते ऋषि मुनियों के सिर में जटा पड़ जाती है और वह उसी प्रकार जमीन के भीतर उतर जाती है उनकी पूज्य माताजी कहती थी उस समय एक दिन नरेंद्रनाथ हरि नामक एक पड़ोसी लड़के के साथ दूसरों से छिपकर घर के एक एकांत कमरे में ध्यान के बहाने इतने अधिक समय तक बैठा रहा कि उसकी खोज में लोग इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे वे सोचने लगे कि बालक रास्ता भूलकर कहीं भटक रहा होगा कुछ समय उपरांत उस कमरे को भीतर से बंद देखकर एक आदमी उसे तोड़कर भीतर पहुंचा और देखा बालक निस्पंद होकर बैठा हुआ है बाल कल्पना होने पर भी इस घटना से प्रतीत होता है कि नरेंद्र नाथ ने किस प्रकार अपूर्व संस्कार देकर संसार में जन्म ग्रहण किया था अस्तु हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय उनके अभिभावकगण यह नहीं जानते थे कि वे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया करते थे क्योंकि रात के समय जबकि सबके सो जाने पर वे अपने कमरे को बंद करके ध्यान करने बैठते थे और कभी कभी इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाते थे कि सारी रात बीत जाने पर ही उस विषय का ज्ञान होता था इस समय के कुछ पूर्व की एक घटना से श्री नरेन्द्रनाथ की ध्यान करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से उत्साहित हुई थी मित्रों के साथ वे एक दिन आदि ब्राह्म समाज के पूज्यपाद आचार्य महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलने गए थे महर्षि ने युवकों को प्यार के साथ अपने पास बिठाकर अनेक सदुपदेश प्रदान किए और नित्य ईश्वर का ध्यानाभ्यास करने का अनुरोध किया नरेंद्र नाथ को लक्ष्य कर उन्होंने उस दिन कहा था तुम्हारे भीतर योगी के लक्षण विद्यमान हैं यदि तुम ध्यानाभ्यास करते रहोगे तो योग शास्त्रोक्त फलों को शीघ्र ही प्रत्यक्ष देख सकोगे महर्षि के पुण्य चरित्र के कारण नरेंद्र नाथ पहले से ही उन पर श्रद्धा रखते थे अतः उनकी इस बात से वे उसी दिन से ध्यानाभ्यास करने में संलग्न हुए थे इसमें कोई संदेह नहीं